महाभारत शांति पर्व अष्ट शमोध्याय तनु मुनि का राजा विरद्युम को आशा के स्वरूप का परिचय देना और ऋषभ के उपदेश से सुमित्र का आशा को त्याग देना राजोवाच विरद्युम ख्या तो राजा हम दक्ष विश्रुत भूरिदुम्न सुत नष्ट अन्वेष्टुम वन राजा ने कहा मुने मैं संपूर्ण दिशाओं में विख्यात वीर वीरदुम्न नामक राजा हूँ और खोए हुए अपने पुत्र भूर दुम्न की खोज करने के लिए वन में आया हूँ एक पुत्र सब प्राग्र बाल एव च मे नृश्य तेस्वेषुम चराम्य हम प्रवर मेरे एक ही वह पुत्र था वह भी बालक ही था इस वन में आने पर वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था है। उसे को खोजने के लिए मैं चारों ओर विचर रहा हूँ ऋषभ हुआ चेव मुख तुष्णि बेवा भवत न चुक्तवान ऋषभ कहते हैं राजन राजा के ऐसा कहने पर वे मुनि नीचे मुंह किए चुपचाप बैठे ही रह गए राजा को कुछ उत्तर न दे सके सहित नुरा विप्रो राजा न्यथ मानित आशाकृत राजेन्द्र तपो दीर्घम सहम्या कर असा चर्णन धीय तदांद्र पूर्व काल में कभी उसी राजा ने उन्हें ऋषि का विशेष आदर नहीं किया था उनके आशा भंग कर दी थी इससे वे मुनि मैं किसी प्रकार भी किसी राजा या दूसरे वर्ण के लोगों का दिया हुआ दान नहीं ग्रहण करूंगा ऐसा निश्चय करके दीर्घकालीन तपस्या में लग गए थे आशा ही पुरुष उत्थसी तमहम व्यपने श्यामे थे कृपा व्यवस्थित प्रक्ष तक रहने वाली आशा मनुष्य को ही उद्यमशील बनाती है मैं उसे दूर कर दूंगा ऐसा निश्चय करके वे तपस्या में स्थिर हो गए थे इधर विरद ने उन मुनिश्रेष्ठ से पुनः प्रश्न किया राजोवाच आशाया किस कि भूवि दुर्लभम ब्रवीतों भगवाने तम भी धर्म दर्शी राजा बोले विप्रवर आप धर्म और अर्थ के ज्ञाता हैं अतः यह बताने की कृपा करें कि आशा से बढ़कर दुर्बलता क्या है और पृथ्वी पर सबसे दुर्लभ क्या है ततः संस्कृत तत्सर्व स्म संवाभ्रवीत राज भगवान विप्र तथ कृष तनु तदा तब उन दुर्बल शरीर वाले पूज्य ऋषि ने पहले की सारी बातों को याद करके राजा को भी उनका स्मरण दिलाते हुए से इस प्रकार कहा ऋषि कृष्ण समझना शेप तस्वय दुर्लभच प्रार्थिता भया ऋषि बोले नरेश्वर आशा या आशावान की दुर्बलता के समान और किसी की दुर्बलता नहीं है जिस वस्तु के आशा की जाती है उसकी दुर्लभता के कारण ही मैंने बहुत से राजाओं के यहाँ याचना की है राजोवाच कृषा कृषे मया ब्रम्हण गृह वचना तव दुर्लभत्व चेद वाक्य राजा ने कहा ब्रह्मण मैंने आपके कहने से यह अच्छी तरह समझ लिया है कि जो आशा से बंधा हुआ है वह दुर्बल है और जिसने आशा को जीत लिया है वह पुष्ट है आपकी इस बात को भी मैंने वेद वाक्य की भांति ग्रहण किया कि जिस वस्तु की आशा की जाती है वह अत्यंत दुर्लभ होती है संशयस्तो महाप्राग्य संजातो हृदय मम तन्मुने मम तत्व न वक्त अर्ष पृक्षत महाप्राज मुंतु मेरे मन में एक संशय है जिसे पूछ रहा हूं आप उसे यथार्थ रूप से बताने की कृपा करें तत्तरम किम तो ब्रवीतों भगवान यदि गुह्य कि मुनिष तम मनुश्रेष्ठ यदि कोई वस्तु आपके लिए गोपनीय या छिपाने योग्य न हो तो आप यह बतावे कि आपसे भी बढ़कर अत्यंत दुर्बल वस्तु क्या है कृषुवाच दुर्लभोप्यथवा नाथिनिया न दुर्वर शरीर वाले मुनि ने कहा तात जो याचक धैर्य धारण कर सके अर्थात किसी वस्तु के आवश्यकता होने पर भी उसके लिए किसी से याचना न करे वह दुर्लभ है एवं जो याचना करने वाले याचक की अवहेलना न करे पूर्वक उसकी इच्छा पूर्ण करे ऐसा पुरुष संसार में अत्यंत दुर्लभ है सत्कृत्या परम सक्या यासक्ता या सर्वभूत शोषा कृततरी महाम जब मनुष्य सत्कार करके याचक को आशा जिला भी उसका शक्ति के अनुसार यथा योग्य उपकार नहीं करता उस स्थिति में संपूर्ण भूतों के मन में जो आशा होती है वह मुझसे भी अत्यंत कृष होती है सोच कृतघ् सुच यासक्ता नुच अपुचा सक्ता सा आशा कृतरी मयाम कृतघ् नृशंस आलसी तथा दूसरों का अपकार करने वाले पुरुषों में जो आशा होती है वह कभी पूर्ण न होने के कारण चिंता से दुर्बल बना देती है इसलिए वह मुझसे भी अत्यंत कृष है एक पुत्र पिता पुत्रे व प्रेषित हो पिवाम प्रवृत्तिम यो न जानाते ते सा आशा कृष्ण दरी मया आम बेटे का बाप जब अपने पुत्र के खो जाने पर प्रदेश में चले जाने पर उसका कोई समाचार नहीं जान पाता तब उसके मन में जो आशा रहती है वह मुझसे भी अत्यंत कृष होती है प्रथवे चै नारीण वृद्धाण पुत्रकारिताम तथा नरेंद्र धरिणाम सा सा कृष्ण मयाम नरेंद्र वृद्ध अवस्था वाली नारियों के हृदय में जो पुत्र पैदा होने के लिए आशा बनी रहती है तथा धनियों के मन में जो अधिकाधिक धन लाभ की आशा रहती है वह मुझसे अत्यंत कृष है प्रधानकांक्षणीनाम च कन्याना वैसे स्थिति श्रुआ कथा तथा युक्ता सा सा मया तरुण अवस्था आने पर विवाह की चर्चा सुनकर विवाह की इच्छा रखने वाली कन्याओं के हृदय में जो आशा होती है वह मुझसे भी अत्यंत कृष होती है आशा को अत्यंत कृष कहने का तात्पर्य यह है कि वह मनुष्य को अत्यंत कृष बना देती है एक तुवा तथो राजन संस्पृश्य पाद शिशा निपातव राजे उससे की वह बात सुनकर राजा अपनी रानी के साथ उनके चरणों का मस्तक से स्पर्श करके वहीं गिर पड़े भगवन् राज तां भगवन्पुत्रेणा संगम यदतुक्त संप्रतिमा सत्य बेतन्न संदेह हो यद्या बोले भगवान मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ मुझे अपने पुत्र से मिलने की बड़ी इच्छा है बिज आपने मुझसे इस समय जो कुछ कहा है आपका यह सारा कथन सत्य है इसमें संदेह नहीं तथा प्रहस्य भगवान तनुर्म भृताम्बर पुत्र तपसा चुत तब धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भगवान तनु ने हंसकर अपने तपस्या और शास्त्र के प्रभाव से राजकुमार को शीघ्र वहां बुला दिया धर्मम धर्म इस प्रकार उनके पुत्र को वहां बुलाकर तथा राजा को उलाहना देकर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तनु मुनि ने उन्हें अपने साक्षात धन स्वरूप का दर्शन कराया स दर्शय दिव्युत क्रोध चचार दिव्य और अद्भुत दिखाई देने वाले अपने स्वरूप का उन्हें दर्शन कराकर क्रोध और पाप से रहित धनु मुनि निकटवर्ती वन में चले गए एत राज तथा च सुतम आसाम अपने अस्वाशोह तथा कृष्तर ही माम ऋषभ मुनि कहते हैं राजन मैंने यह सब कुछ अपनी आंखों देखा है और मुनि का वह कथन भी अपने कानों सुना है ऐसे ही तुम भी शरीर को अत्यंत कृष्ण बना देने वाली इस मृग विषय दुराशा को शीघ्र ही त्याग दो भीथोक्तःा राजन ऋषभेण महात्मना सुमित्रोपनय क्षिप्रम आसा ततः तथ्म जी कहते हैं राजन महात्मा ऋषभ के ऐसा कहने पर सुमित्र ने शरीर को अत्यंत दुर्बल बनाने वाली वह वा आशा तुरंत ही त्याग दी एवं स्थिर महाराजा हिम वाणी वो पर्वत महाराज कुत्ती कुमार तुम भी मेरा या कथन सुंदर कर आशा को त्याग दो और हिमालय पर्वत के समान स्थिर हो जाओ तम हिपृष्टा च्रोता चुछे स्वगते स्वह श्रुवा मम महाराज न संसारहसे महाराज ऐसे संकट उपस्थित होने पर भी तुम यहाँ उपयुक्त प्रश्न करते और उनका योग्य उत्तर सुनते हो इसलिए दुर्योधन के साथ जो संधि न हो सकी उसको लेकर तुम्हें संतप्त नहीं होना चाहिए महाभारत शांति पर बढ़ी राज धर्मानुशासन परमढ़ी ऋषभ गीता अष्टाविशत्यधिक शतमोध्या इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत शासन पर्व में ऋषभ गीता विषयक एक अध्याय पूरा हुआ